अथर्वदिया मांडक्योपनिषद इसमें हम लोग सप्तम मंत्र का विचार कर रहे थे न प्रज्ञं न बहिष्प्रज नो वैत न प्रज्ञय नज अदृष्ट अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्याचारिव शांत अद्वैत तो आगे कहा गया स आत्मा चतुर्थ स आत्मा स विज्ञे ये मंत्र का हम लोग विचार कर रहे थे इसमें नात प्रज्ञय न ना बहिष्प्रज्ञम न उभयत प्रज्ञम इत्यादि ये सब निषेध शास्त्र इसका भी विचार हुआ आगे कहते हैं टीका में बावन पृष्ठा में द्वितीय पाराग्राफ निषेध शास्त्रालोचनया निर्विशेषत्व तुरीय से उक्तम तदेव हेतु या का आलोचना करके न अंतप्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञ न उभत प्रज्ञ न प्रज्ञ नज्ञ ये सब निषेधशास्त्र है इसका आलोचना के द्वारा निर्भिशत्म तुरीय हटाने से तो तूर्य हो गया निर्विशेष जो तुरिया का निर्विशेषत्व तो कहा गया तदेव हेतु कृत्य तुरिया में जो निर्विशेषत्व तो उसी को फिर हेतु बना करके ज्ञानेन्द्रिय अविषयत्व आह ज्ञानेंद्रिय अविषयत्व कश्य तूर्य से जो तुरिया पहले निर्विशेष कहा गया निर्विशेष होने से ज्ञानेन्द्रिय का विषय नहीं बनेगा क्योंकि ज्ञानेन्द्रिय का विषय बनेगा उसमें कोई ज्ञानेन्द्रिय का ग्राह्य विषय रहेगा शब्द स्पर्शादी रहेगा तो भी ज्ञानेन्द्रिय विषय करेंगे तो नहीं होने से ज्ञानेन्द्रिय का विषय नहीं बनेंगे भाष्य में अतएव तो अदृष्टम ये देखा मतलब ज्ञान का चक्षु का विषय नहीं बनेगा अदृष्टम उसमें कोई रूप नहीं है कोई विशेष नहीं है तो रूप नहीं है उनसे अतः एवं अदृष्ट भाष्य में आ, नहीं। ना, ना अतः अलग है अतः तो हैतर्ग लोक है लोक साकल से होता है अतः अतएव अदृष्ट अदृष्ट अर्थात कोई भी ज्ञानेन्द्रिय का विषय नहीं बनता है चक्षु स्रोत्र ग्रहण रसना इत्यादि किसी का विषय नहीं बनता है आगतिका में दृष्टि अर्थक्रिया दर्शना अदृष्टवाद अर्थक्रिया राहित विशेषणतरम आह जो दृष्ट होगा अर्थात जो इंद्रिय ग्राह्य होगा उसी में कोई अर्थ क्रिया कोई हमारा प्रयोजन सिद्ध करेगा उसका हान उपादान हो सकता है घट हमारा चक्षुस होता है घट चक्षु के द्वारा हम देखते हैं देखने से घट का हान उपादान हो सकता है उसमें जल रखना हमारा प्रयोजन सिद्ध करेगा अर्थ क्रिया अर्थ अर्थात प्रयोजन तो प्रयोजन सिद्ध करने वाले क्रिया तो जो ज्ञानेन्द्रिय का विषय बनेगा उसी में कुछ प्रयोजन सिद्ध होने वाला क्रिया हो सकता है हान उपादान इत्यादि हो सकते हैं दृष्टस्य से अब अर्थ क्रिया दर्शनाद अदृष्टत्वाद क्योंकि दृष्ट नहीं है इसलिए अर्थक्रिया भी नहीं रहेगा नहीं रहने से विशेषणातरम आह अभी दूसरा विशेषण कहते हैं भाष्य में यस्मात्दृष्टम तस्मात अव्यवहार्यम क्योंकि ज्ञानेन्द्रिय का विषय नहीं है अदृष्ट है इसलिए अव्यवहार्य उसका व्यवहार भी नहीं किया जा सकता है ठीक है मैं अदृष्टम इति अने अग्राह्यम इतिश्य पौनरुप्यम परिहरति आगे आएगा अग्राह्य अव्यवहार्य कहने के बाद फिर अग्राह्य कहते हैं कोई व्यवहार नहीं हो पाएगा व्यवहार एक प्रकार की व्यवहार है ना ग्रहण करना <tosolo ii> तो अगर अव्यवहार कह दिए तो फिर अग्राह्य क्यों कहते हैं तो ये शंका करने वाला कहता है अदृष्ट मिति अनेन अग्राह्यम इति अवश्य पौनरुक्तियम जो दृष्ट नहीं और अर्थात किसी ज्ञान इंद्रिय का विषय ग्रहण नहीं होगा ज्ञान इंद्रिय का विषय नहीं होने से व्यवहार नहीं कर पाएंगे अभी तो आगे फिर अग्राह्य कहते हैं ये पुनरुक्ति हुआ अदृष्ट मिति ठीक है अदृष्टम कहने से और अग्राह्य कहने से ये तो दोनों एक ही बात को कह रहे हैं उत्तर दे रहा है भाष्य में अग्राह्यम कर्मेन्द्रिय अदृष्टम था ज्ञानेन्द्रिय अग्राह्य हो गया कर्मेन्द्रिय अलग हो गया आगे टीका में अलक्षण आगे अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम आगे है अलक्षण अलक्षणम पूर्व कह रहे हैं टीका में अलक्षणम अयुक्तम ये बात ठीक नहीं है सत्यम ज्ञानम अनंतम इत्यादि लक्षण उपलब्भा ब्रह्म का लक्षण करते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म और आप कहते हैं अलक्षण ये कैसे होगा इति इतिहास आह इसका उत्तर देते हैं भाष्य में अलक्षणम इसका अर्थ अलिंगम अलक्षण में बहुभ्री है अविद्यमान लक्षणम यश्य जिसका कोई लक्षण नहीं है लक्षण को हेतु बना करके हम अनुमान से वस्तु का ज्ञान करवा लेते हैं जो जिसका लक्षण है जैसे गंधवतों पृथ्वी का लक्षण हुआ गंधवतो को हेतु करके पृथ्वी को पहचान लेते हैं पृथ्वी दूसरों से भिन्न है क्यों? उसमें गंध है ये दूसरों में नहीं है जो हेतु जो लक्षण होता है वो हेतु बन करके वो पदार्थ का ज्ञान करवा देता है दूसरों से भिन्न करवा देता है तो यहाँ ये यह जो तूर्य है वो अलक्षणम लक्षणों का अर्थ लिंग अलक्षणम इसका अर्थ कहते हैं अलिंगम समाज कैसे कहेंगे अविद्यमान लिंगम यश्य जिसका कोई लिंग नहीं है लिंग होने से हम अनुमान कर लेते हैं जिसका लिंग नहीं है वो अनुमान का विषय बनेगा वो अनुमेय होगा नहीं होगा तो क्या होगा अनुमेय होगा उसी को आगे कहते हैं भाष्य में और अलक्षणम का अर्थ अलिंगम इतिद अनुमेय इतर्थ पहले ज्ञानेन्द्र का विषय नहीं रहा फिर कर्मेन्द्र का विषय नहीं, नहीं रहा अभी कहते हैं अतः प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो पाएगा आगे कहते हैं अनुमेय भी नहीं होगा अनुमान भी नहीं कर पाएंगे प्रत्यक्ष नहीं होगा अनुमान भी नहीं कर पाएंगे तो ऐसा पदार्थ का फिर तो ज्ञान होना कठिन है टीका में कहते हैं पक्षी कह रहे हैं कैसा लिंग नहीं है तैतरे उपनिषद में कहा जाता है को हे कह प्राण्यात यदेश आकाश आनंदो न सत मंत्र है उन्होंने कह ही एवं अन्य अन व्यापार करता कह प्राणिया को प्राण का व्यापार करवाता यद आकाश आनंदो न अगर ये हृदयाकाश में आनंद रूपक ब्रह्म अगर नहीं होता फिर ये प्राण कैसे चलेगा तो जहा ये हृदयाकाश में आनंद रूप ब्रह्म है तभी जाकर के वो प्राणी बनता है तो ये प्राण चलता है तो जो जीव होगा वही ये प्राण चलेगा तो ये तो लिंग है अर्थात तो जहाँ ये प्राण अपान व्यापार हो रहे हैं, वहाँ ब्रह्म है ये लिंग बन जाएगा क्योंकि यहाँ आक्षेप करते हैं को ही एवं कह अन्यत अन्यत अर्थात प्राण अन व्यापार प्राणन है अन्यत का अर्थ प्राणिया कहो प्राणिया कौन ये अन्य व्यापार करेगा कौन प्राण व्यापार करवाएगा अगर ब्रह्म नहीं रहेगा तो इत्यादि लिंग उपन्यास विरुद्ध में तद तो इति आसंख्य पूर्व पक्ष कहता है कि ये जो तैतरी तो उपनिषद का मंत्र है वो ब्रह्म के लिए लिंग कह रहा है क्योंकि यहाँ प्राणन व्यापार हो रहा है यही प्रमाण है कि यहाँ ब्रह्म है हृदया काश में ब्रह्म विद्यमान है आत्म रूप से अंतर्यामी रूप से विद्यमान है ये तो लिंग है तो सिद्धांत कहता है कि अनुमेयम भाषे में कहा अनुनुमेयम इत अनुमेयम के लिए दो नंबर टिप्पणी देखिए स्वतंत्र अनुमान अविषय इतर्थ सिद्धांत कह रहा है कि अनुमेय पूर्व कहेगा कैसे अनुमेय ये तो अनुमान है को, है, को ही एवं अन्य कह प्राणिया सिद्धांत कहते हैं कि हम जो अनुमेय कहते हैं इसका अर्थ है अनुमान नहीं कर पाएंगे अब श्रुति को आधार करके अनुमान बनाएंगे तो भी चलेगा केवल मतलब श्रुति बाहर हो करके स्व कपोलो कल्पिता कहते हैं उत्प्रेक्षा अपना बुद्धि से केवल कल्पना करके अनुमान ही नहीं कर पाएंगे इसलिए भगवान भाष्य साधन पंचको में कहते हैं श्रुति मत स्तर को अनुसंधी तुस्तर दुष्तर्क अर्थात को आधार नहीं बनाता है ऐसे तर्क से हटकर के जो न्यायिक लोग स्वतंत्र रूप से अनुमान में सिद्ध करना चाहते हैं वो सब नहीं है आगे टीका में प्रत्यक्ष अनुमान विषय तो प्रयुक्तम विशेषणान्तर आह अभी तुरय प्रत्यक्ष का विषय हुआ ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय का अनुमान का बिल्कुल ही नहीं हुआ तो प्रत्यक्ष अनुमान का अविषय हुआ अविषयत्व भीशयत्य। से प्रयुक्त हुआ अर्थात तो अविषयत्व के चलते क्या आया कहते हैं तो विशेषणांतरम, और विशेषण आ गया क्या आ गया अत तो एवं अचिंत्यम क्योंकि प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा अनुमान नहीं हो पाएगा इसलिए चिंता का विषय भी नहीं बनेगा अचिंत्यम तो चिंता का भी विषय नहीं होगा आगे टीका में कहते हैं मनोविषयत्व अभावत्व शब्द अविषय अच्छा अतएव आगे अतएव अचिंत्यम हाँ मनो विषय विषयत्व अभाव शब्द अविषयत्व मन का विषय नहीं बनने से शब्द का विषय नहीं बनेगा क्योंकि अचिंत्यम कह दिया गया मन का विषय नहीं बनेगा जो मन का विषय नहीं बनेगा वो शब्द का विषय नहीं बनेगा जो गुड़ होता है उसमें मधुरत्व रहता है और जो मधु होता है उसमें भी मधुरत्व रहेगा तो गुड़ो में जो मधुरत्व और मधु में जो मधुरत्व इक्षुदंड में गन्ना में जो मधुरत्व इसका भेद हमको पता है पता है, पता है? वो मन का विषय बनता है वो भेद शब्द का विषय बन जाएगा नहीं देखिए मन का विषय तो बन रहा है किंतु शब्द का विषय नहीं बन रहा है तो मन का विषय होने पर भी शब्द का विषय नहीं हो रहा है और जो मन का विषय नहीं होगा वो शब्द का विषय बन जाएगा वो तो कहते हैं कईमुति का न्याय क्या कहना है तो मन का विषय बनने पर भी शब्द का विषय नहीं होता है अरे तूर्य मन का विषय भी नहीं है तो शब्द का विषय का जिसको पता नहीं है उसको ज्ञान हो जाएगा शब्द का विषय अर्थात आप शब्द के द्वारा प्रकाश करेंगे दूसरों को ज्ञान हो जाएगा उसको कहा जाएगा शब्द उसको विषय बना लिया शब्द विषय बनाता है अर्थात शब्द उच्चारण के द्वारा ज्ञान करवाया जाता है उसको कहा जाएगा शब्द का विषय बना था था? किंतु शब्द का विषय नहीं बनता है शब्द के द्वारा उसका प्रतिपादन नहीं किया जा सकता है ठीक है मैं, शब्द प्रवृत्ते तत्प्रवृति पूर्वकत्वात् मन का विषय नहीं होने से शब्द का विषय नहीं होगा क्यों नहीं होगा कहते शब्द का जो प्रवृति होती है वो तत्प्रवृत्ति पूर्वक तत्प्रवृति मन प्रवृति पहले मन चलेगा तभी शब्द प्रयोग हो पाएगा बुद्धवा शब्दान प्रयुते पहले जान करके ये शब्द को कहेगा तो मन प्रवृत्ति पूर्वक तो इसलिए भाष्य में कहे अतएव अव्यपदेश शब्द ही तो मंत्र में आगे है अचिंत्य में क्या आगे अव्यपदेश अब, इसका व्यपदेश है उपदेश इसका उपदेश शब्द के द्वारा नहीं किया जा सकता है शब्द कह देंगे तूर्यम जानी जान लीजिए वो भी कहेगा जान लिया जी तूर्य को शब्द के द्वारा इसका ये नहीं कहा जा सकता है ठीक है मैं। तरी यथोक्तम वस्तु नास्ती एवं प्रमाण अभाव्या अभी अनुमान प्रत्यक्ष का विषय नहीं अनुमान का विषय नहीं है मन का विषय नहीं है शब्द का विषय नहीं है फिर ऐसा कोई पदार्थ नहीं होगा प्रमाण अभाव वेदांति तो कहता है कि एक आत्म प्रत्यय सारम भाष्य में एक आत्म प्रत्यय सारम जाग्रदादिस्थने सो एक अयम आत्मा इति अव्यविचारी यह प्रत्यय अनुसरणीयम एक आत्मतारम अर्थात तो तो वो ही मार्ग तो ये श्री गति धातु से घ कर देंगे तो सार इसका अर्थ अनुसरणीयम ये बाक्यता अंतिम में कहते हैं एक आत्म सारम इसका अर्थ तो कहते हैं जाग्रदादि स्थानेषु एको अयम आत्मा जागृद स्थान जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये तीनों में वो आत्मा एक ही है इसी प्रकार की अव्यभिचारी यह प्रत्यय जाग्रत भी कहता है कि मैं स्वप्न में भी कहता है कि मतलब स्वप्न में भी मैं वही मैं था और सुसुप्ति में भी मैं मैं था तो कैसे नहीं था कहेगा तो एको अयम आत्मा थी अव्यभिचारी जो प्रत्यय प्रत्यय अर्थात ज्ञान हो रहे हैं अनुसरणीय एक आत्म प्रत्यय तो उसी के द्वारा अनुसरणीय अर्थात तो वही मार्ग है आत्मप्रत्यय ही मार्ग है, है तुर्यो को जानने का अर्थात जो हमको मैं बोलकर के ज्ञान होता है वो मार्ग है ठीक है मैं परोक्षार्थ विषय तया विशेषण व्याख्या अपरोक्षार्थतया व्या करोटी परोक्ष तो परोक्षार्थ विषयतया तीन नंबर टिप्पणी परोक्ष इति प्रमाण इति ये जो मै का ज्ञान होता है स्वप्नों में भी और सुसुप्ति में ये सब साक्षी भाष्य है तो कहते हैं कि ये जो साक्षी भाष्य होता है साक्षी भाष्य मतलब साक्षी कोई प्रमाण नहीं है जैसे प्रमाता का जो ज्ञान होगा वो प्रमाण है किंतु साक्षी का ज्ञान और प्रमाण नहीं है ये जो रज्जु में सर्प ज्ञान होगा उसको कौन जानेगा साक्षी साक्षी जानेगा इसलिए साक्षी ही साक्षी को ही भ्रम ज्ञान होगा साक्षी को वास्तविक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है वहाँ अलग प्रकार के देते हैं साक्षी को पता चलता है कि ये प्रमाता को भ्रम ज्ञान हो रहा है ऐसे उसको पता रहता है ईश्वर को ऐसे पता चलता है तो वहां कहा जाएगा वो जीव साक्षी को भ्रम ज्ञान हो रहा है तो विचार और देते हैं सब यहाँ कहते हैं साक्षी ज्ञान प्रमाण नहीं है आत्मा तीनों अवस्था में एक ही है ऐसा ये साक्षी ज्ञान है तो प्रमाण नहीं है तो तीन नंबर टिप्पणी कहते हैं प्रमाण अविषय तया इसलिए उसको परोक्ष परुख्य, परोक्ष परोक्षार्थ विषय तया टीका में कह दिया अच्छा परोक्षार्थ के ऊपर तीन लिखे और तीन नंबर टिप्पणी जो द्वितीय पाराग्राफ में है ना टीका ति, में टीका में द्वितीय पाराग्राफ में परोक्षार्थ है और परोक्ष प के ऊपर तीन नंबर टिप्पणी लिखना है और छूट गया परोक्ष अर्थ विषय तया विशेषण ये जो एकात्म प्रत्यार है इसको परोक्ष रूप से अर्थात साक्षी इसको कह दिए अभी अर्थ अर्थ अर्थात ये प्रमाण विषय बना करके दिखाने के लिए आगे टिप्पणी में देखिए नहीं साक्षी ज्ञानम प्रमाण परिगणित साक्षी ज्ञान को प्रमाण रूप से नहीं दिया जाता है वस्तु तस्तु व्याख्यान द्वे वैलक्षण्या बैलक्षण्या आकार से है टिप्पणी पूर्व पक्षी कहता है कि आगे आप और एक व्याख्यान देते हैं ये दोनों व्याख्यान में क्या अंतर है क्या विलक्षण है वैलक्षण्यम अभाव तो वैलक्षण का भान नहीं हो रहा है वैलक्षण्य अभावम आसंख्य बैलक्षण्यम व्यवस्थापयन अवतार्यती परोक्षार्थ विषय भाष्य में देखिये एकात्म प्रत्यसारम वो वाक्य कह करके द्वितीय पैराग्राफ में कहते हैं अथवा अथवा कहकर अर्थात एकात्म प्रत्यचार का दूसरे प्रकार की व्याख्यान देते हैं ये दोनों व्याख्यान में क्या अंतर पूछता तो अंतर पता ही नहीं चलता है ऐसे वाक्य पढ़ने से सामान्यतया पता नहीं चलता है दोनों में क्या भेद है तो वो तो केवल कहते ना वो तो जो अर्थों को पूरा समझ जाता है विद्वान वही केवल कहेगा ये दोनों वाक्यों में क्या वेद है तो इसलिए टिप्पणी में कहा जाता है कि वस्तु तस्तु व्याख्यान द्वय में कोई विलक्षण्यता अभान कोई वैलक्षण्य भान नहीं हो रहा है ऐसे आशंका करने से टीकाकार उसका विलक्षणता दिखाते है परोक्षार्थ विषयतया विशेषण का व्याख्यान हो गया साक्षी ज्ञान होता है तीनों अवस्था में एक ये बोल करके अभी अपरोक्ष अर्थात प्रमाण के द्वारा भी उसको दिखाते हैं प्रमाण परक करके कहेंगे भाष्य में अथवा एक आत्म सारम प्रमाणम यश तूर्य अधिगमे तत्म तो एक आत्म प्रत्यय सारम एक एव आत्म जो आत्म हो रहा है वही सारम सारम अर्थात प्रमाणम आत्म ही प्रमाण है जिस तूर्य अधिगम अधिगम अर्थात ज्ञान ब्रह्मा वृत्ति ही तूर्य का ज्ञान में एकमात्र प्रमाण है तत्तुरीय एक आत्म प्रत्यय सारम यहाँ सार शब्द का अर्थ हो गया प्रमाणम पहले सार शब्द का अर्थ था मार्ग तो एकात्म प्रत्यय सारम एकात्म प्रत्यय एक आत्म प्रत्यय वही प्रमाण है जिसमें तूर्य में अच्छा क्यों ऐसा कहते हैं आगे भाषण में कहते हैं आत्मा इति एवं उपासित ये श्रुति कहती हैं आत्मा इस प्रकार की ये उपासना करे वही प्रमाण है टीका में अपरो आत्म प्रत्यय से आत्मनि प्रमाणत्व बृहदारण्य का श्रुति में अपरोक्ष जो आत्मा प्रत्यय है वही आत्मा विषय में प्रमाण है जो भ्रमाकार है वही प्रमाण है प्रमाणत्वे प्रमाण् बृहदारण्यक्रुति तो आत्मा इतव उपास बृहदारण्यक्रुति आगे टीका में यनोती इत्यादिना परिपूर्णवादी लक्षण आत्मा ये एक श्लोक है आत्मा का विषय में लिंग पुराण का श्लोक ये प्रश्नोपनिषद में दिए हैं विषयानिह आत्मेति आत्मेति यदातेषयानिच्चत्मे ऐसे पूरा श्लोक है य जो सब कुछ को प्राप्त कर लेता है व्यापनोती जो सबको व्याप्त भ्याप, करता है यज्ञापनोती यहाँ आप धातु से योति है यद आदत्दत्त्य तो प्रलय काल में जो सब कुछ को ग्रहण कर लेता है आपने में ली कर लेता है यदा यद आदत्ति विषयान यह इह विषयान अति जो यहाँ सारे विषयों को अति खादती गृहणाती सारे विषयों को जब ग्रहण करता है साक्षी ही सारे विषयों को ग्रहण करता है अर्थात विषय वृत्ति में आकर के वृत्ति को विषय आकार बनाते हैं साक्षी उसमें प्रतिबिंबित होकर के सारे विषयों को ग्रहण करता है तो जब विषय में घट आया तो वृत्ति में जब घट आया वृत्ति हो गया घटाकार घटाकार कार्य वृत्ति में साक्षी प्रतिबिंबित होकर के वो घटो को ग्रहण करता है तभी तो हम कहते हैं घटो हम जाना नहीं साक्षी जो प्रतिबिंबित हुआ जैसे चालक का जो दर्पण होता है उसमें चालक का चक्षु भी जाता है और पीछे का वाहन का चित्र भी आता है तो अभी चालक कहते है कि मैंने पीछे का वाहन को देख लिया तो कैसे देख लिया कहेंगे वो तो सामने की तरफ देखता है कहते हैं ये जो दर्पण में आया इसी प्रकार की वृत्ति में विषय का भी प्रतिबिंब होकर के वृत्ति विषयाकार हो गया साक्षी उसमें प्रतिबिंबित होता है उसी प्रकार की वो सारे विषयों को ग्रहण करता है तो हमको जो विषय का ज्ञान होता है उसी प्रकार की वास्तविक तो हमारा कोई बाहर के साथ संबंध नहीं हम केवल वृत्ति को ही जानते रहते हैं और यक्ष संततो भाव जो इसका संतत भाव ये अतः सातत्य गम पहले हो गया यच्चा अपनोती आप, आप तो धातु यदा दत्ते यदा अदा ने और और यभक्षण आगे हो गया यच्चा से संतत्व भाव तो ये हो गया अत सातत्य गमन तो सातत्य गमन अर्थात तो सर्वदा ये अर्थात तो विद्यमान है सर्वत्र इसका विद्यमानता है तो अत सातत्य उसे आत्मा शब्द बनता है तो भ्याम मनिन मनिण ऐसे सूत्र से आत्मा शब्द होता है तस्मात्मी कीर्तियते ये पूरा श्लोक है लिंग पुराण का श्लोक है इसलिए इसको आत्मा कहा जाता है चार धातु से आत्मा शब्द बन सकते हैं यत्मोती आप धातु से, से मतलब ये व्याख्यान से व्याकरण से नहीं हो पाएगा तो अपले आत्तोधातु का व्याख्यान के अनुसार भी उसको आत्मा कहा जाएगा और दा आदान धातु से दूदाएं और तीसरा हो गया अद भक्षण धातु से भी क्योंकि सारे विषय को वही ग्रहण करता है और चतुर्थ हो गया यसे संतत भाव अतः तो सातत्यवागमे व्याकरण से तो अतः तो सातत्यगमने से आत्मन बनता है कैसे से ये, ये अर्थात इसका बिलपत्ति से निरुप्ति ऐसे निरुप्ति हो जाता है हो सकता है निरुपतम ऐसे ये तो लिंग पुराण का श्लोक है वो आत्मा वहाँ होता है कि मनीण मनीण होने से वर्णित हो गया मतोपधा वृद्धि होकर आत्म हो गया आगे मनीण का बचेगा मन आत्मन प्रतिप्रतिक हो गया सा तिव्याम सा से आगे मन प्रत्यय हो जाने से सा मन वहाँ सो अंतकर्मणी धातु है से मनीन पते हो जाने से आदेश उपदेश और गया सामन तो जो साम कहते हैं और ये अत सातत्य गमे से मनीण गणित है नित से आत्मन प्रतिपति सा तीभ्यांगण मनीन मनिण टीका में यनोती इत्यादि न परिपूर्णि लक्षण तबत आत्मा योति ये वाक्य के द्वारा आत्मा परिपूर्ण है ऐसी प्रकार की परिपूर्ण तबत आत्मा आत्मा लक्षण वाला है परिपूर्णवादी लक्षण यश आत्मन स आत्मा परिपूर्णवादि लक्षण तबत प्रथमत उक्त ऐसा कहा गया सच सच बांग अबग, अबगतस, तम एव इति आत्मनो ओ <coughs> आत्मा बांग पर गृही तिषतीमनोस्थात्रतीत अवरोमन सातीत बाणीर्मनका अर्थात विषय नहीं कर पाएंगे विषय नहीं कर पाएंगे अर्थात शब्द प्रयोग करके उस आत्मा का ज्ञान ऐसे नहीं कराया जा सकता है और मन का भी मन अर्थात ये अशुद्ध मन का ये विषय नहीं बनेगा असंस्कारित मन का श्रुति भ्यो अवगत श्रुति कहती है तो यथोवाच निवर्तनते अप्राप्य मनसा सह ऐसे श्रुति कहते हैं श्रुति से अवगत अवगत ज्ञात तम एवं एक एकरसम अर्थ जिसमें कभी कोई परिवर्तन विकार नहीं हो रहा है वही एक परमशात व्यापक आत्मतत्व ही है ऊषिक प्रत्यक् गृही तनिष्ठ वही जो व्यापक परमात्म तत्व तो है वही तो प्रत्यक तत्व है वही मैं हूं प्रत्यक प्रातिकूल्यन अंचते प्रकाशते इति प्रत्यक प्रातिकूल्यन अर्थात विशिष्ट रूप जो जीव का अहंकार उसका जो धर्म है अहंकार ये जड़ है ये परिचिन्न है ये दुख रूप है उसका प्रातिकूल्यन वैपरीत्ये आत्मतत्व तो प्रकाश होता है ये चिन्ह चित्त स्वरूप है और ये परिचिन नहीं है अनंत है और ये दुखरूप नहीं है आनंद है इस प्रकार के सचिद आनंद अनंत इस प्रकार के रूप से प्रकाशित, न, प्रकाशित होता है इसको कहते हैं प्रातिकूल्यन वैपरीत्य विपरीतूपेण प्रकाशित होता है साम तैतिश्रुति ये अप्रप्य मनसा सहुतिभ्यो अवगत इत एकुति बाकी है तम तमेंस पर प्रत्यक्त गृही तिठति मे वो ही व्यापक संग पत्मा प्रकार की निश्चित्य निश्चय करके रहता है गृहत्के तो तिषति उसी में निष्ठा निष्ठा तो उसी में चित्त स्थिर हो चित स्थिजत्मनोवस्थायापितूरी अपरोक्ष्य नितृष्टिव आत्मा जो कि अवस्थात्रय का अतीत है वही तूर्य है क्योंकि तीनों अवस्था से अतीत होने से तूर्य कहा जाता है अतीत अर्थात तीनों अवस्था का जो अधिष्ठान है अपरोक्ष नित्य दृष्टित्व अपरोक्ष है और वो नित्य है और दृष्टि स्वरूप ज्ञान स्वरूप है अपरोक्ष नित्य दृष्टि है श्रुतित्व दृष्टम ये श्रुति से दृष्टम दृष्टम ज्ञातम श्रुति से ऐसा जाना जाता है ये जो तुरय है वो अपरोक्ष है और नित्य दृष्टि है नहीं द्रष्टुर दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते ऐसा मंत्र ये पर्श में अच्छा यहाँ तो विज्ञातुर विज्ञातर उसका आरंभ में है नहीं द्रष्टुर दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते ये सब वही कहते हैं नित्य दृष्टि है अर्थात सुसूप अवस्था में भी ये नित्य दृष्टि का लोक नहीं होगा मैं जो कहते हैं आत्म तत्व तो तीनों अवस्था में रहेगा जो दर्पण तो दर्पण साक्षी ही सारे पदार्थों को वास्तविक जानता है जानता है अर्थात साक्षी वृत्ति में प्रतिबिंबित तो होने से प्रमाता कहेगा मेरे को ज्ञान हुआ कहेगा प्रमाता किंतु कार्य किसका है साक्षी प्रतिबिंबित तो हो रहा है वृत्ति में साक्षी प्रतिबिंबित तो होगा और वृत्ति अगर निर्भिषय है तो साक्षी कहेगा अहम इन वृत्ति अगर घटाकार हो गया तो साक्षी क्या कहेगा घटम जाना नहीं इस प्रकार की होगा तो जैसे कि दृष्टांत तो देते हैं दर्पण दर्पण में कहते हैं कि दर्पण में आप खड़े होकर तिलक कर रहे हैं और पीछे से कोई दूसरे महात्मा आ गया आप उसको जान लेते हैं पूछ लेते हैं कैसे है रामानंद जी कह देते हैं कैसा कहते हैं आपको तो मुख दर्पण की तरफ है आप कैसे देखे कहते हैं उसका प्रतिबिंब आ गया दर्पण में इसी प्रकार की विषय वृत्ति में आ जाता है साक्षी उसमें प्रतिबिंबित तो होता है तो होने से कहते हैं कि अब वो विषय प्रकाशित तो हो गया अगर साक्षी का प्रतिबिंब नहीं होगा अंधकार में एक दर्पण है उसके सामने रामानंद जी आकर के खड़े हो गए तो पता चल जाएगा नहीं पता चलेगा किंतु अगर उस दर्पणों में प्रकाशित तो होगा तब तो कहा जाएगा कि हाँ राम जी आ गए तो उसको भी वो प्रकाश करेगा तो दर्पण में प्रकाश कैसा आएगा कि साक्षी उसमें प्रतिबिंबित तो होने से साक्षी प्रतिबिंबित तो हो अर्थाचिता वास्तविक तो, वा तो वो साक्षी है वही जब वो क्या करता है यही साक्षी जब मान लेता है कि मैं तो इंद्रियो के द्वारा देखता हूं को प्रमाता बन करके व्यवहार कर रहा है है साक्षी वो ही प्रमाता बन रहा है क्यों कहता है कि इंद्रियो के द्वारा मैं देखा अर्थात तो पीछे साक्षी खड़ा है प्रमाता आगे व्यवहार कर रहा है तो होने से व्यवहार करेगा प्रमाता प्रमाता साक्षी दो तो बिल्कुल अलग पदार्थ ऐसा नहीं प्रमाता का अधिष्ठान साक्षी प्रमाता को सत्ता स्फूर्ति देगा साक्षी क्योंकि साक्षी कोई व्यवहार करने वाला नहीं है प्रमाता व्यवहार करता है अंतकरण व्यवहार करता है साक्षी उसमें प्रतिबिंबित तो हुआ साक्षी प्रमाण साक्षी तीनों का प्रकाश करेगा प्रकाश करेगा तीनों का सत्ता कहाँ से आएगा कहेंगे साक्षी चैतन्य के चलते न मतलब <misterius> तीनों को प्रकाश करेगा अर्थात चिदाभास के द्वारा साक्षी प्रकाश करेगा चिदाभास के द्वारा नहीं साक्षी प्रकाश कैसे करेगा सूर्य कहेंगे सूर्य जगत को प्रकाश करता है सूर्य का अगर किरणें नहीं निकलेंगे जगत प्रकाशित तो होगा नहीं होगा तो जैसे सूर्य का किरण निकलता है इसी प्रकार के चिदाभाषी को चिदाभाष साक्षी जब प्रकाशित करेगा किसको अर्थात चिदाभास के द्वारा करेगा आएगा उसे प्रमाता जब इंद्रियों के साथ मिल करके वो व्यवहार करने लगेगा चैतन्य जब ये अंतकरण के साथ सट जाएगा तब तो उसी को प्रमाता कह देंगे इंद्रियो कैसे प्रमाता के लिए इंद्रियों कैसे इंद्रिय इंद्रिय रहेंगे इंद्रिय रहने से प्रमाता होगा जब इंद्रिय कार्य करेंगे अंतःकरण उसके साथ रहेगा तब जैसे ही अंतःकरण इंद्रिय के साथ मिल जाएगा तब वो मैं साक्षी हूं ऐसा उसमें और बुद्धि नहीं रहेगा वो तो प्रमाता बन जाएगा तो कहेगा कि मेरे को ये ज्ञान हुआ अर्थात साक्षी प्रमाता वास्तविक एक ही चीज है अंतःकरण के साथ जब सट जाएगा उसको प्रमाता कहेंगे जब अंतकरण से मैं भिन्न हूं जानता है तब उसको साक्षी आ ही प्रकाशित तो करता है यहां एक दृष्टांत तो देने के लिए जैसा कह सकते हैं कि आप एक बल्ब के ऊपर एक रंग कागज लगा हैं। और अगर पता नहीं चलता है कि बल्ब का कलर अलग है या रंग कागज का अलग है तो वो प्रमाता हो गया अगर वो बल्ब ही वो रंग कागज को जानता है तो कहेगा बल्ब अलग है रंग कागज अलग है क्योंकि रंग कागज को जानता है जब बल्ब रंग कागज दोनों मिलकर के और बाहर पदार्थों को रंगीन करते हैं तब तो हर दोनों का भेद नहीं होगा साक्षी अंतकरण दोनों मिलकर के और बाहर पदार्थ घटपट को इंद्रियों के द्वारा जानते हैं तब तो ये दोनों अलग है पता नहीं चलेगा तो जब वृत्ति को ही जानेगा घट ज्ञान हो रहा है तो वो अलग रहेगा साक्षी रहेगा तो जितना जितना इंद्रियों का व्यवहार घटेगा तो उतना ये साक्षी का अनुभव स्पष्ट आएगा प्रमाण किया क्या एकात्म प्रति वही सार है अर्थात तो वही प्रमाण है अर्थात तो वो होता है वो अगर वो होगा तभी जा करके तूर्य का पता चलेगा वो अगर नहीं है तो तूर्य को जानने के लिए कोई उपाय नहीं है जाएगा सार अर्थात वही उसका महत्व इसका कहते हैं ये पदार्थ ये ऐसा क्यों है उसका यही चीज है इसी के लिए वो उसको वो कहते हैं तो वही उसका सार है वही उसका प्रमाण है जैसे कहेंगे रामानंद जी व्याकरण है क्यूँ उसको व्याकरण कोई वही उनका सार है तत्पत्ति अर्थात यहाँ से मान लिया जाएगा की वही उनका महत्व है तात्पर्य है वो इस रूप से क्यों जाना जाना चाहिए कहते यही उसका महत्व है आगे ठीक है मैं विशेषणांतरस्य पुनरुक्तिम परिहरन अर्थ आह पहले नामतः प्रज्ञ न न न उभयत प्रज्ञम इत्यादि सब कह दिए थे आगे कहेंगे की तो ये प्रपंच उपशम जब नामतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयत प्रज्ञम न प्रज्यम न अप्रज्ञयम कह दिए तो प्रपंच तो चला गया इसके द्वारा अभी आप फिर प्रपंच उपशम जो कहेंगे इसके द्वारा पुनरुक्ति होगी टीका में कह रहे हैं विशेषणातर से पुनरुक्ति इसका परिहरन अर्थवेदमा आगे जो विशेषण लाएंगे प्रपंच उपशम उसका भिन्न अर्थ है पूर्व में क्या विशेषण था नानत प्रज्ञा इत्यादि तब तो विशेषण हो गया नानत प्रज्ञादी उससे विशेषणातर अंतर, अंतर कौन हो गया प्रपंच उपशम ये दोनों में पुनरुक्ति नहीं थी भाष्य में अंत प्रज्ञत् स्थानी धर्म प्रतिषेध कृत अंत प्रज्ञत् अंत प्रज्ञत्व इसका स्थानी कौन है तैजस ये तैजस का धर्म हो गया अंत प्रज्ञत्व नहीं। ये सब अंत प्रज्ञत् का निषेध कर दिया अर्थात स्थानी का धर्म को निषेध कर दिया अभी कहते हैं निःप्रतिषेधकृता अभी प्रपंच उपति जागृत आदि स्थान धर्म अभाव उचित है तो अभी स्थान का ये धर्म कहेंगे पहले स्थानी का धर्म कह दिया स्थानी स्थानीय अस्तित्व अभिमानी अभिमानी का धर्म पहले कह दिया अभी स्थान का धर्म का निषेध करेंगे जागृत अवस्था का धर्म हो जाता है प्रपंच जगत, जागृत का प्रपंच अलग है स्वप्न का प्रपंच अलग है तो जागृत स्थान का जो धर्म हो गया प्रपंच जागृत आदि कहने से स्वप्न में भी स्वप्न का प्रपंच वो सब स्थान का धर्म उसका प्रपंच अभी प्रतिषेधक दर करेंगे कैसे न न सूर्य तो उसका अधिष्ठान है स्थानिका वो अधिष्ठान है वो उसका धर्म नहीं है अधिष्ठान और धर्म अलग चीजें अधिष्ठान अर्थात उसमें जो आश्रित है स्थान धर्म तो जागृत आदि में प्रपंच दृश्यमान जाग्रत स्थान में ये बाह्य पदार्थ दिखेंगे जगत स्थूल जगत और स्वप्न स्थानों में सूक्ष्म जगत ये हो जाएगा स्थान का धर्म टीका में स्थानी धर्म से स्थान धर्म च प्रतिषेधो अतः शब्दे नाममृश्यते स्थानी धर्म और स्थान धर्म ये दोनों का प्रतिषेध दो करके आगे वाक्य अतः शब्दन कहते हैं भाष्य में अतः एवं शांतम आगे एक शब्द छूट गया अविक्रियम लिखना पड़ेगा भाष्य में अतः एव अंतिम पंक्ति में अतः एवं शांतम आगे अविक्रियम अतः एवं शांतम अभिक्रियम शिवम यथो तो अद्वैतम भेद विकल्प रही चतुर्थंग तुरीय मनते अतएव शांत एव कहने से स्थानीय धर्म स्थान धर्म कुछ भी नहीं है तो दोनों का निषेध हो जाने से इसलिए शांतम शांतम अर्थात कहते हैं कि अभिक्रियम कोई विक्रिया नहीं है कोई विक्रिया नहीं है तो फिर शिवम शिवम अर्थात शुद्धम पूर्ण रूप से शुद्ध त क्योंकि इस प्रकार है इसलिए अद्वैतम अद्वैतम का अर्थ कहते हैं भेद विकल्प रहितम ये चतुर्थम तूर्यम मन्यन्ते इसको चतुर्थक कहा जाता है तो ये चतुर्थ को ही तूर्य कहा जाता है चतुर्थम मंत्र है चतुर्थम इसका व्याख्यान हो गया तूर्य टीका में शांतम राग द्वेशादि रहितम तो भाष्य में दिया अतएव शांतम शांतम अर्थात राग द्वेशादि रहतम रागद्वे से रहेगा तो कहां शांत तो होगा आगे भाष्य में अभी हम लोग लिखे अभिक्रियम अभिक्रम का अर्थ कहते हैं कूटस्थम जिसमें विक्रिया नहीं है विक्रिया नहीं है तो कूटस्थ निर्विकारूटस्थ का व्याख्या नहीं वही है कूटवत निर्विकारेण तिष्ट कूटस्थम निर्विकार आगे भाष्य में है शिवम शिवम का अर्थ परिशुद्धम परमानंद बोध रूपम इतिहा परिशुद्धम शुद्धम है नहीं तो कुछ पाठ थोड़ा शुद्धम चाहिए वो है ना ध के नीचे वो है उसको ध करना है परिशुद्धम परमानंद बोध रूपम आनंद रूप है बोध रूप और परमस्व आनंद द्वैता भाव उपलक्षितम तस्मात चतुर्थम क्योंकि द्वैत का अभाव से उपलक्षित है अर्थात द्वैत का अभाव उसमें धर्म है ऐसा नहीं है अभाव कुछ धर्म हो जाएगा तो फिर द्वैत आपत्ति आ जाएगा क्योंकि अधिष्ठान है और उसमें एक अभाव है कहते हैं कि उपलक्षित उपलक्षित उपलक्षण जो होता है वो उपलक्ष्य में नहीं अंश ग्रहण तो होता है जैसे कहते हैं काकवदत्त गृह तो काक गृह का एक अंश नहीं है इसको कहते हैं उपलक्षण यस्मदक्ष तस्म तीनों अवस्था का अष्ठान आगे टीका में कहते हैं अद्वैतमी व्याचे भाद्य भाष्य में कहा गया तो भावो अद्वेता। अद्वेता का तो गया योपलक्ष अतः अद्वैत अद्वैत का अर्थ भेद विकल्प ये नहीं हैेद विक चीका में अभावे कथम संख्या विशेष विषयत्व अभाव है चतुर्थत्वम चतुर्थत्व इतिहास संख्या विशेष का विषयत्व ये जो आप जिसको तूर्य कह दिए जो आत्म तत्व है उसमें कोई संख्या आएगा क्या अगर उसमें चतुर्थत्व तो ये अगर संख्या आ जाए तो आप उसको चतुर्थ कह देंगे उसमें तो कोई संख्या का को विशेष नहीं है क्योंकि आप उसको निर्विशेष कह दिए तो संख्या विशेष का विषय नहीं बनने से कथम चतुर्थत्व इतिहास भाष्य में उत्तर दिए प्रतीयमान पाद त्रय वैलक्षण्या जो तीन पाद दिख रहा है उससे ये विलक्षण है इसलिए उसको चतुर्थ कह दिया गया तो स्वप्न में तीन पुत्र देखा अपना तो जब नींद खुल गया देखा कि जो बंध्या है वही बंध्या कहते कि इसी प्रकार की प्रतीयमान हुआ तीन पाद तो इसी प्रकार के कहते हैं प्रतीयमान जो पाद त्रेय उससे विलक्षण है इसलिए चतुर्थक कह दिया गया ठीक है चतुर्थम तुरियम चतुर्थम तूरीय व्याख्यान व्याख्य नौन रुपय भाष्य में कहते हैं कह दिया कि चतुर्थम तुरियम मन चतुर्थ शब्द का अर्थ तूर्य है क्योंकि आप प्रत्यय करिए अथवा यथ प्रत्यय करिए ये छ प्रत्यय करिए तो समान अर्थ है तो इसलिए कहते हैं एक हो गया व्याख्यान और एक हो गया व्याख्येय तो इसी को कहते हैं चतुर्थ तूर्य व्याख्यान व्याख्येय चतुर्थ हो गया व्याख्येय क्योंकि मंत्र में है चतुर्थम मन अंत स आत्मा सविधे तो ये चतुर्थ हो गया व्याख्येय और तूर्य हो गया व्याख्यान इसलिए कोई पुनरुक्ति नहीं है अपौनरुप्यम आगे विराम है अपौनरुप्यम के आगे विराम आज यहाँ तो ओ पूर्णमिदं मद पूर्ण मित्रम दश्यसे पूर्णश्य पूर्णमेषिष्य